ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण में भगवान भाष्यकार प्रथम वर्णक के अनुसार पूर्व सूत्र में अर्थात सूचित ब्रह्म के सर्वज्ञत्व का निरूपण कर रहे हैं स्पष्टीकरण कर रहे हैं उपादान कर रहे हैं इसलिए प्रथम वर्णक के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म सर्वज्ञ हैं सर्वावभाषक वेद का कारण होने से और ब्रह्म में सर्व कारणता भी है पूर्व पक्षी का कथन था कि जन्मादेश सूत्र से ब्रह्म में जो सर्व कारणत्व तो बताया जा रहा है सिद्धांत के द्वारा वह अनुपपन्न है असिद्ध है क्योंकि वेद नित्य हैं, इसलिए ब्रह्म में सर्व कारणता नहीं है वेद की कारणता नहीं है तो यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ब्रह्म सब का कारण है वेद का भी कारण होने से आकाश आदि का कारण तो मानते ही हैं पूर्व पक्षी वेद का भी कारण ब्रह्म है इसलिए सर्व कारणत्व तो, पर जो आक्षेप किया गया था वह भी निवृत्त होगा तो ब्रह्म में वेद तो जो बताया गया है शास्त्र योनि शब्द से वह योनि शब्द परामर्शक है उपादान कारण तथा कर्ता रूप निमित्त कारण दोनों का तो ब्रह्म शास्त्र शब्दित विद्या स्थानों से युक्त वेद का उपादान कारण तथा निमित्त कारण है कर्ता भी है ये शास्त्र यौनी शब्द का अर्थ है और शास्त्र यौनित्व का अर्थ हो जाएगा वेद का उपादान कारण तथा कर्ता होने से वेद ब्रह्म सर्वज्ञ है इसको सिद्ध करने के लिए भाष्य में लिखा नहीं ईदृश शास्त्रस्य, शास्त्र से ऋग्वेदादि लक्षण इत्यादि वाक्य इसके अवतरण में टीकाकार ने कहा कि मान लिया कार्य सर्वज्ञ के गुण सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमत्व से युक्त हैं ब्रह्म का कार्य वेद इतने मात्र से सर्वार्थ ज्ञान शक्ति से युक्त वेद रूपी कार्य के उपादान में सर्वज्ञत्व की सिद्धि कैसे होगी यह जो शंका हुई इस शंका का समाधान करने के लिए न ही शास्त्रस्य इत्यादि वाक्य भाष्कर भगवान ने लिखा है और उसका अभिप्राय स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने कहा कि उपादान कारण में सर्वार्थ ज्ञान शक्ति के बिना कार्य में सर्वार्थ ज्ञान शक्ति संभव नहीं है तो इसलिए ब्रह्म का कार्य वेद में सर्वार्थ ज्ञान शक्ति मत्व यह ज्ञापन करता है कि वेद का जो उपादान कारण ब्रह्म है वह सर्वज्ञ है कहा ऐसा यदि मानोगे वेद का उपादान कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है तो वेद का परिणामी उपादान कारण तो अविद्या है तो उसमें भी सर्वज्ञत् की आपत्ति आएगी जो वेदांतियों के लिए भी नहीं हो सकती अनिष्टापत्ति है तो इस अनिष्टापत्ति का निराकरण करते हुए टीका में बताया गया कि वे सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमान वेद का उपादान कारण होने से सत्त्व गुणात्मिका अविद्या में सर्वार्थ ज्ञान शक्ति होने पर भी सर्वज्ञत्व की आपत्ति नहीं आएगी इसलिए नहीं आएगी कि वह अचेतन है अविद्या और ब्रह्म जो वेद का विवर्त उपादान कारण है चेतन है इसलिए सर्वज्ञत्व है और सर्वार्थ ज्ञान शक्ति मत्व होने पर भी और वेद उपादानत्व तो होने पर भी अविद्या में चेतनत्व तो न होने से सर्वज्ञत्व की आपत्ति नहीं आएगी यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं टीका में टीकाकार आगे कहते हैं कि भाष्कर भगवान यद् यद् यदिस्तरा शास्त्र इत्यादि से व्याप्ति बता रहे हैं ब्रह्म में सर्वज्ञत्व को सिद्ध करने वाली उसमें जो यद् यद् विस्तार्थम इसमें विस्तर शब्द है वह बताता है शब्दाधिक्य को इससे यह बताया गया कि कार्य जो वेद है शास्त्र उसमें शब्दाधिक्य तो है लेकिन अर्थत अल्पत्व है यह टीकाकार ने बताया कि अनेतर शब्दाधिकने अथत अल्पत्व वदन कर्तुर्ज्ञान से सूचयती तो अनेक विस्तर इस शब्द का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि शास्त्र में शास्त्र यानी वेद के कर्ता ब्रह्म की अपेक्षा अल्पार्थ ज्ञान है और ब्रह्म में शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थ से भी अधिक अर्थ का ज्ञान है ये ज्ञापन करने के लिए भाष्य में यद् यद् स्तरार्थम शास्त्र इसमें विस्तर शब्द का प्रयोग हुआ है इस अभिप्राय से टीका में टीकाकार ने लिखा कि अने अर्थ तो अल्पत्व वदन किसमें अर्थत अल्पत्व है शास्त्र में और कर्तुर्ज्ञान से अर्थाधिको तो शास्त्र का कर्ता है ब्रह्म उसमें शास्त्र जिस जितने अर्थ का प्रकाश है उतने अर्थ की अपेक्षा अधिक अर्थ प्रकाशत्व प्रकाशकत्व दिखाया जा रहा है अधिक ज्ञान दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दृश्यते च अर्थवादी वादाधि, अर्थवादाधिक्यम वेदे वेद में शब्दाधिक्य देखा जा रहा है अर्थवाद अधिक है तो अर्थवादाधिक्यम अर्थवादाधिक्यम वेदे दृश्यते ऐसा अन्वय करना अब यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम इत्यादि का अन्वय बता रहे हैं टीकाकार इसलिए कहते हैं अत्र ऐसा योजना तो इस व्याप्ति को बताने वाले भाष्यवाक्य का अन्वय इस प्रकार समझना यस्मात् यदास्त्रवती सतत इति प्रसिद्धम्, यथा शब्द देशो अर्थो यस्य तदपि साधुवादीयक यदि व्या पाणीदेज्ञा संभव ये व्याप्ति को तथा दृष्टांत को बताने वाले वाक्य का समझना योजनाने तो शास्त्रम इसमें ये बताया गया कि जो जो प्रमाण प्रमाणभूत शब्द यस्माद आपता जिस प्रामाणिक व्यक्ति से उत्पन्न होता है संभवत यानी उत्पद्य हैं यथार्थ वक्ता को याने प्रामाणिक जिसको प्रमाण माना जाता है जिसके वचन को प्रमाण माना जाता है ऐसा यथार्थवादी वक्ता कहलाता है तो यस्मात्तात्नी जिस आप से यानी यथार्थ भाषी पुरुष से उत्पन्न होता है जो शास्त्र यानी प्रमाण भूत शब्द ये देखा जाता है कि स यानी वह आप्त शास्त्र को उत्पन्न करने वाला शब्द प्रमाण का जनक ततः भाष्य में है ततः उसका अर्थ कर दिया शास्त्रात तो, ततःास्त्र है शास्त्रा। आप्त से उत्पन्न हुए शास्त्र से अधिक अर्थ ज्ञानवान होता है तो ये कहा कि ततः शास्त्रात् अधिकार्थक ज्ञान ये स का विशेषण है स यानी कर्ता कर्ता को अपने द्वारा रचित ग्रंथ के विषय की अपेक्षा अधिक अर्थ का ज्ञान होता है ये लोक में प्रसिद्ध है इति प्रसिद्धम लोके उदाहरण के लिए कहते यथा हा तो स अधिकार्थक ज्ञान ये बहुरी समास है तो जैसे पीताम्बर पीतम अंबरम यश स पीताम्बर पीताम्बर वन ऐसा नहीं ऐसे अधिकार्थ का ज्ञान है जिसको वह अधिकार्थ ज्ञान है यह बहुरी समास है इसलिए पुल्लिंग है और तत्पुरुष समास होता तो ज्ञान शब्द नपुंसकलिंग होने से अनुस्वार होता अधिकार्थ ज्ञानम और शास्त्र का विशेषण होता तब भी शास्त्र शब्द भी नपुंसक लिंग होने से अधिकार्थ ज्ञानम शास्त्रम ऐसा बनता यह पुल्लिंग है इससे वो कर्ता का विशेषण है इसलिए स ये भी पुल्लिंग है तो शास्त्रात इति शास्त्रादिकसिद्ध उदाहरण के लिए कते यथा शब्द देशो अर्थो यस्य। यस्य से लेना तदपि शास्त्र, को। व्याकरनादी शास्त्र व्याकरनादी। तो ये शब्द साधुत्व। शब्द साधुत्वादि जो अर्थ है वह पानिन्यादि को जिन पदार्थों का ज्ञान है उन पदार्थों को कहा जाएगा पानिन्यादि के ज्ञेय पानिन्यादि के ज्ञात विषय और उनका एक देश यानी एक अंश है एक अंश विषयक व्याकरण शास्त्र है शब्द साधुत्व का ज्ञान तो ही है पाणिनी जी को उससे अधिक भी ज्ञान है अधिक अर्थ का भी ज्ञान है लेकिन व्याकरण में तो केवल शब्द साधुत्व को ही बताया है तो व्याकरण शास्त्र हो गया पानिन्यादि आप से उत्पन्न हुआ शास्त्र वह जिस अर्थ का ज्ञापक है उस अर्थ से अधिक अर्थ ज्ञानवान व्याकरणादि शास्त्र के रचयिदा रचयिता पानिन्यादि को देखा गया ये कह रहे हैं कि तदपि व्याकरणादि पानिन्यादे अधिकार्थ ज्ञात संभवती पानिन्यादे का विशेषण है अधिकार्थ ज्ञात अने व्याकरणादि शास्त्र के विषय भूत अर्थ से अधिक अर्थ का ज्ञान जिन पानिन्यादियों को है उनसे संभवत यानी उत्पद्य <coughs> व्याकरणादि आगे कहते हैं यदि अल्पार्थ ज्ञानम अपि शास्त्रम संभव तदा अस्य महतो भूतात सत्यात योने सकाशात। अनेक यस्मा इत्यादि विशिष्टस्य वेदस्य पुरुष निश्वासवद वेद सेवासवद्रयत्न संभवः इति इति किमु वक्तव्यम् इति सर्वज्ञत्व योजना इति कान्वय करना योजना के साथ यह अन्वय होगा यहाँ कहा से यद यद विस्तार्थम से लेकर के वहां तक आगे वाले पृष्ठ में आ रहा है अट्ठावन नंबर पृष्ठ पर तस्य तस् महत्वभूत निरतिशय सर्वज्ञत्म सर्व इति चहां तक का अन्वय इस प्रकार समझना ये टीकाकार ने कहा है तो भाष्य को देखिए अब यद्व विस्तरा शास्त्र यस्मात् पुरुष विशेषा संभवती यथा व्याकरण स ततो अपि अधिकतर अर इति प्रसिद्ध लोके तो इसमें स शब्द से लेना पाणीयादिको तथा इसमें ततः शब्द से लेना शास्त्र को और उनसे अधिकतर विज्ञान है का मतलब अधिकतर अर्थ का ज्ञान व्याकरण आदि के रचयिता पाणिनि आदि रखते हैं ये लोक में प्रसिद्ध हैं इस प्रकार ये व्याप्ति तथा उदाहरण बता करके अब वेद का कर्ता भी वेद का विषयभूत जो अर्थ है उस अर्थ से अधिक अर्थ ज्ञानवान होगा पाणिनि आदि के तरह इसके विषय में क्या कहना है ये कैमुतिक न्याय से कहा जा रहा है किमु वक्तव्य से लेकर के सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्व चेति यहाँ तक के ग्रंथ से तक को बताया जा रहा है तो किमु वक्तव्यम अनेक शाख, शाखा भेदभिन्न से देवतीय मनुष्यवर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु अप्रयत्नेन लीलान्यायेन पुरुषनिश्वासवत् यस्मात् महतो न्याय पुषनत संभवः अस्य महतो भूतस्य महत्भूत निश्वसी ऋग्वेद इत्यादि सूते तस्य त महत्वभूतम चेप वक्त ऐसा तो एक वेद के अनेक विशेषण हैं पहला विशेषण है अनेक अनेकशाखा भेदभि ये वेदा ऋग्वेदाध्याख्य इसका विशेषण है शास्त्र का तो अनेक शाखाओं के भेद से भिन्न भिन्न हैं जो वेद मूल में एक वेद भी उसके अवान्तर चार और उन चार वेदों में भी अलग अलग शाखाएं ऐसे कहीं विभाग वेद के हैं इसलिए कहा गया अनेक शाखा भेद भिन्न से शास्त्रस्य शास्त्र ऐसा अन्वय करना दूसरा विशेषण है देवतीर्यंग मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतोर ये देव देवयनी हैं यह तीर्योनी है यानी पक्षी आदि यौनि हैं तो यह मनुष्य मनुष्यौनी है और मनुष्य मनुष्यौनी में वर्णाश्रमादि जो आ, विभाग हैं इस विभाग का हेतु हैं यानी विभाग ज्ञान का प्रतिपादक हैं कारण हैं वेद इसलिए एक विशेषण हुआ देवतीर्यंग मनुष्य वर्णाश्रम आदि विभाग प्रविभाग हेतु तो। और ऋग्वेद आदि उसकी आख्यान नाम है वेद की और वेद कैसा है तो सर्वज्ञाना कर आकर कहते खान को तो कोई सोने की खान होती कोई रत्नों की खान होती है वेद भी खान है किसकी तो की खान है इसलिए कहते हैं सर्वज्ञानकर से ऋग्वेदाद्याख्य से तो समस्त अर्थ विषयक ज्ञान की खान रूप जो ऋग्वेदादि शास्त्र है उसका संभव संभव यानी उत्पत्ति सर्व ज्ञाना कर संभव के साथ अन्वय करना दूसरी पंक्ति में आ रहा है न भूतात्वने संभव संभव यानी जन्म वो तो कैसे हुआ जन्म तो कहते हैं अप्रयत्न एव ऋग्वेदादि को बनाने वाले कर्ता का बहुत प्रयास ऋग्वेदादि बनाने के लिए नहीं हुआ तो अप्रयत्न न एव इसे समझाने के लिए दो दृष्टांत बताते हैं तो जैसे जो लीला करता है नट और जिसके अभ्यास में आ गई है लीला उसे लीला करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता वह अनायास लीला करता है तो ऐसे अनायास जैसे बच्चा पालने में हाथ पैर हिलाता है ये सब करता है तो उसके लिए प्रयास नहीं करते वो तो सहज उसका स्वभाव है तो स्वभाव के अनुसार वो हो जाता है ऐसे पुरुष निश्वासवत दूसरा उदाहरण है तो पुरुष को श्वासोश्वास लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता ये अप्रयत्ने न एव को समझाने के लिए दो उदाहरण हैं तो जैसे लीला करने के लिए बच्चों को कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता सीखना नहीं पड़ता सहज हो जाती है उनसे और पुरुषों को श्वासोश्वास लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता अनायास निश्वास हो जाता है ऐसे ही कहते हैं अप्रयत्न एव सर्वज्ञाना करस्य संभव यानी उत्पत्ति वो किससे हुई है तो कहते हैं यस्मात् महत्व भूतात योने। तो जिस महत् यानि अपरिछिन्न भूत यानि सत्य योनि अने कारण से तो अपरिछिन्न सत्य कारण से सर्वज्ञानकर वेद का जन्म बिना कर्ता के प्रयास से ही हुआ जिस कर्ता के अनायास हुआ बिना प्रयास के हुआ तस्य के साथ अन्वय करना ओ तो यस्मात्व भूता संभवत तस् महतो भूत अब ये अपरिच्छिन्न सत्य कारण से ऋग्वेद दा, ऋग्वेदादि का जन्म हुआ ये भाष्कर भगवान ने इस वाक्य में लिखा लेकिन भाष्कर भगवान यह प्रामाणिक कार्यकारण भाव बता रहे हैं इस पर क्या विश्वास किया जाए इसके लिए कोई प्रमाण होना चाहिए मैं वेद पुरुष निश्वासवत अनायास महत् भूत से उत्पन्न हुआ है इसका ज्ञापक कोई प्रमाण तो इसके लिए बीच में एक प्रमाण वाक्य बताया बृहदारण्यक उपनिषद का अस्य महतो भूतस्य महत्वभूत एतद् निश्वसितग्वेद एतद यजुर्वेद इत्यादि समझना यह बृहदारण्यक श्रुति बताती है अस्य महतो भूतस्य शब्द से ब्रह्म को भूत यानी सत्य और सत्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ब्रह्म महत शब्द का अर्थ है अनंत अपरिचिन्न अन तो महत भूत का अर्थ निकला सत्य अनंत ब्रह्म और उस ब्रह्म से भूतस्य सकाशात पद का ध्यान करना आ, ये तद तो ऋग्वेद निःश्वास निश्वास न्याय से उत्पन्न हुआ निश्वसितम इस महान भूत शब्दित ब्रह्म का निश्वास के तरह निश्वास है अर्थ निश्वास रूप कार्य जैसे अनायास है ऐसे महत्भूत शब्दी ब्रह्म का विना प्रयास के उत्पन्न हुआ कार्य यह ऋग्वेद है यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है ऐसा ये श्रुति कह रही है इसलिए श्रुति प्रामाण्यत निश्चित हुआ कि ब्रह्म को वेद बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा यदि प्रयास करना पड़ता तो निस्वसितम ये श्रुति न कहती निःश्वसितम पद प्रयोग करके श्रुति कह रही है ब्रह्म से अनायास ऋग्वेदादि का जन्म हुआ उत्पत्ति ही तो जिस ब्रह्म से महद भूत से ऋग्वेदादि निश्वास न्याय से उत्पन्न हुए वह सर्वज्ञ है निरतिशय सर्वज्ञ है निरतिशय सर्वशक्तिमत मत है इसके विषय में किम वक्तव्य क्या कहना है ये आगे कह रहे हैं कि तस्य तस् महत्वभूत निरतिशय सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व किम वक्तव्य जो शुरू में था उसके साथ अन्वय करना वह वेद का कर्ता ब्रह्म निरतिशय सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है इसके विषय में क्या कहना है तो इस प्रकार ये वेद का कर्ता सर्वज्ञ है ये निश्चित होता है थोड़ी टीका है टीका को देखिए अन्वय तो देख ही लिया था ना आ, तो उसका आगे का वाक्य देखिए तत्र वेदस्य से पौरुषेत्व शंका निराशार्थम श्रुतिस्थ निस्वसित जो अर्वज्ञाकर के बाद में भाष्य में एक पद प्रयोग आया अप्रयत्नेन इसका है इस पद प्रयोग का प्रयोजन टीकाकार बता रहे हैं कि तत्र वेदस्य वेद शंका निराशाथम यदि वेद को पुरुष विशेष परमेश्वर का कार्य मानेंगे तो वेद में पौरुषत्व की आपत्ति आएगी ये जो शंका है इस शंका का निराकरण करने के लिए मूल श्रुति में निस्वसितम यह पद प्रयोग है और इसलिए श्रुतिस्थ निस्वसितम पद का अर्थ बता रहे हैं जिससे पौरुषेत्व की शंका का निराकरण होता है तो श्रुतिस्थ निश्वसित पदार्थम आह अप्रयत्न एवं लीला न्याय नसित पद का कर दिया तो बिना प्रयत्न के और जो पौरुषे रचना होती है वह तो अर्थ पूर्वक वाक्य ज्ञान से वाक्य की रचना होती है तो जहा अर्थ ज्ञान पूर्वक वाक्य ज्ञान कारण बने वाक्य समूह में वह वाक्य समूह कहा जाता है पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न हुआ इसलिए पौरुषय और जहां वाक्यर्थ ज्ञान पूर्वक वाक्य ज्ञान नहीं केवल वाक्य ज्ञान है वाक्यार्थ ज्ञान की जरूरत नहीं है और निष्पन्न हो जाता है ग्रंथ तो वह पौरुषय नहीं कहलाता बिना और प्रयास और वहां तो पौरुष वाक्यों के अर्थ को पहले प्रत्यक्षादि प्रमाण से जानना होता है जैसे देहो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपीयते विनश्यति इस को अपस्तंभ जिन अपस्तंभ है ना हाँ यास्क जी ने तो यास्क जी ने ओ प्रत्यक्ष प्रमाण से देह में विकारों को जाना और फिर देहगत सड़ विकारों को बताने वाले देहो जायते अस्ति वर्धते इत्यादि वाक्य की रचना की है वह पौरुष हैं ऐसे यह वेद का रचयिता परमेश्वर प्रत्यक्षारी प्रमाणों से वेदार्थ को जान करके फिर वेद की रचना नहीं करते अपितु अपने द्वारा पूर्व में रचित जो अनुपूर्वी हैं वेद राशि की उसका स्मरण करके वैसा का वैसा वेद राशि रूप शब्द राशि रूप वेद ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं उसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उन शब्द राशि का अर्थ जानने की परमेश्वर को जरूरत नहीं होती और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अर्थ को जानना रूप प्रयत्न परमेश्वर ने नहीं किया और वेद परमेश्वर से निष्पन्न हुआ यह है अयत्न से ही परमेश्वर के वेद का उत्पन्न होना इसे टीकाकार कहते हैं कि प्रमाणांतरेण प्रमाणातरेण अर्थज्ञान प्रयास बिना निमेशादिन्यायन शा, निमे न्यायेन अप्रयत्न न का अर्थ ये निकलेगा कि प्रमाणातर से अने प्रत्यक्षादि प्रमाणु से ज्ञान रूपी प्रयास के बिना ही न्याय से उत्पन्न हुआ वेद परमेश्वर से तो जैसे निमेशादी करने के लिए निमेष उन्मेष करने वाले पुरुष को अलग प्रयास नहीं करता उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि निमेश उन्मेष हो रहा है तब भी वो करता बन जाता है उसका ऐसे ही वेद बिना प्रयास के रूप प्रयास परमेश्वर ने किया नहीं और वेद निष्पन्न हुआ अत्र सर्वज्ञ इति सर्वज्ञत्व वेदकर्तरी अत्रुमन युतुक्तसदारढ़ पाणीयादिवतर्तरी साध्यते न तो श्रुति सेरोधा वेद ज्ञान मे नैत्रीवद ते कहते हैं ये जो अनुमान बताया गया है वेद का कर्ता वेदार्थ ज्ञान से अधिक अर्थ ज्ञानवान है वेद का रचयिता होने से पाणिन आदि के तरह एक पहले अनुमान बता ना तो इस अनुमान से इतना मात्र सिद्ध किया जा रहा है कि वेद के कर्ता परमेश्वर में वेद प्रतिपादित अर्थ की अपेक्षा अधिक अर्थ का ज्ञान है यह मात्र सिद्ध करना है इससे विपरीत बुद्धि लगाने वाले पौरुषेत्व तो भी सिद्ध कर, कर सकते हैं कि जैसे पाणिनि आदि ने व्याकरण आदि को बनाया तो पहले प्रमाणांतर से अर्थज्ञान प्राप्त किया और फिर अर्थज्ञान रूप प्रयास पूर्वक ये व्याकरणादि शास्त्र का निर्माण हुआ इसलिए उनमें पौरुषत्व तो है ऐसे वेद में भी पाणिनि आदि के दृष्टांत से अर्थज्ञान प्रमाणातर से अर्थज्ञान रूप प्रयास निष्पन्नत्व ये अनुमान से सिद्ध नहीं करना है ये यहां पर बताया जा रहा है कि अत्र अस्मिन इस अधिकरण में अनुमान यह सर्वज्ञ्रुतियुक्त सर्वज्ञाढ़ यह सर्वज्ञ सर्ववित इस श्रुति के द्वारा बताया गया जो परमेश्वर में सर्वज्ञत्व तो है उसकी दृढ़ता के लिए पानीनिव वेद कर्तरी अधिकार्थ ज्ञान सत्ता मात्रम साध्यते। तो पानीन आदि में जैसे व्याकरणादि शास्त्र के प्रतिपाद्य अर्थ से अधिक अर्थ का ज्ञान है ऐसे वेद के कर्ता में वेद के विषयभूत अर्थ से अधिक अर्थ का ज्ञान की सत्ता सत्तामात्र बतानी है ज्ञान मात्र बताना है तो अधिक ज्ञान सत्ता मात्रम वेद कर्तरी साध्यते, थे अनुमान न तो अर्थ ज्ञान से वेद हेतुत्व तो जैसे अर्थ ज्ञान व्याकरणादि के निष्पत्ति में हेतु है व्याकर, पौरुषे व्याकरणादि के प्रति ज्ञान हेतु है ऐसा अर्थज्ञान पान आ, वेद के प्रति हेतु बनेगा ये निरूपण अनुमान से नहीं करना है इसलिए कहते हैं कि साध्य क्या नाम साध्यते न तो अर्थज्ञान से वेद हेतुत्व यानी वेद हेतुत्व न साध्यते वेद अर्थ ज्ञान में वेद की हेतुता को नहीं बताया जा रहा है क्यों कहते हैं यदि अर्थ ज्ञान रूप प्रयास को वेद का हेतु अनुमान से सिद्ध करेंगे तो मूल श्रुति स्थ नि श्रुति जो पद है उसका विरोध होगा इसलिए कहा जा रहा है निस्वसित श्रुति विरोधात्सोसित पद का प्रयोग श्रुति में इसीलिए हुआ है कि अनायास निष्पत्ति दिखाने के लिए और अर्थ ज्ञान रूप तो प्रयास हो जाएगा फिर तो वेद ज्ञान मात्रेन अधेत्री वत वेद कर्तृत्व उपपत्यश्च एक दूसरा हेतु बताया जा रहा तो कहा फिर वेद का कर्ता कैसे हुआ ब्रह्म आ, अर्थ ज्ञान पूर्वक वेद की रचना नहीं की तो वह कर्ता कैसे बना क्योंकि कर्ता का लक्षण तो होता है सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व कर्तृत्व तो सोपादान में स्व का अर्थ है कार्य सोपादान का अर्थ निकलेगा कार्य का जो उपादान कारण उसका अप्रोक्ष ज्ञान जिसको है कार्य के उपादान कारण का अप्रोक्ष ज्ञान जिसको है उसे कहा जाएगा सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान वाला और साथ में खाली अप्रोक्ष ज्ञान होने मात्र से करता नहीं बनता चिकित्सा भी होनी चाहिए चिकित्सा कहते हैं करने की इच्छा कार्य को उत्पन्न करने की इच्छा भी जिसमें है कार्य के उपादान कारण का प्रोक्ष ज्ञान हो कार्य को बनाने की इच्छा हो और कार्य को बनाने के लिए प्रयत्न भी करता हो कृति यानी कृति कहते है प्रयत्न को तो कृतिमत्वम तो ये तीनों चीजें जिसमें है वह करता होता है तो वेद का कर्ता ब्रह्म कैसे बना फिर बिना कृति के प्रयत्न के बिना प्रयत्न के ही बन गया वेद तो कृति मतव तो नहीं रहा तो कर्ता का लक्षण नहीं घटेगा तो वेद का कर्ता कैसे कहा जाएगा ये शंका यदि किसी को होती है तो कहते हैं उस शंका का निराकरण इस दृष्टांत से किया जा रहा है जो दृष्टांत पहले बताया था वेद ज्ञान मात्रेन अधेत्रिवत वेद तो वेद ज्ञान यानी शब्द ज्ञान वेद का पूर्वकल्पीय वेद का अनुपूर्वी स्मरण करके ईश्वर आ, ब्रह्मा जी को वेद प्रदान करते हैं तो ये पूर्वकल्पीय शब्द राशि का अनुपूर्वी तह यानी क्रमतः स्मरण ये अल्प प्रयास है इसलिए कृति है और इसको लेकर के जैसे वेद के अध्ययता में वेद कर्तव तो माना जाता है। अपने अध्यापक के द्वारा बताया गया जो क्रम है मंत्रों का उस क्रम का स्मरण करके अपने विद्यार्थियों को वेद सिखाते हैं तो उनको भी वेदकर्ता कहा जाता है अध्यापक उन्होंने वेद को कैसे बनाया वही वेद का स्मरण अपने आचार्य से प्राप्त वेद क्रम का स्मरण करने मात्र से उनमें जैसे वेद कर्तृत्व है हा परंपरा तो ऐसे ही ईश्वर में पूर्व पूर्वकल्पीय वेद की अनुपूर्वी का स्मरण हो रहा है शब्द का स्मरण मात्र हो रहा शब्दार्थ ज्ञान नहीं और उसको लेकर के वेद कर्तव की उपपत्ति होगी ये ये कहा कि वेद ज्ञान मात्रे न अध्यीवत वेद कर्तव्य तो फिर अधेता और ईश्वर दोनों भी वेद के कर्ता हो गए दोनों में अंतर क्या हुआ तो कहते ईयान विशेष यानी भेद विलक्षणता वेद अध्येता भी वेद करता है ईश्वर भी वेद करता है लेकिन दोनों में यह फर्क है अंतर है, वो तो क्या अंतर है कि अध्येता अपक्षता परापेक्ष अध्यता परापेक्ष ईश्वरस्तु स्वकृत स्वयं स्वयंव स्मृत्वा तथैव कल्पादो ब्रदिशु आविर्भवन अनावृत तदर्थम जानाति इति तत्यवर्जनीयतः तो ये कहते हैं जो अध्येता होता है ये भी वेद की अनुपूर्वी का स्मरण करके करता बनता है लेकिन अध्ययता को वेद वेदअ्येता को स्वयं ही वेद की अनुपूर्वी का स्मरण नहीं होता वह परापेक्ष अपने आचार्य के उपदेश की अपेक्षा करते हैं तो पर हैं आचार्य तो आचार्य की अपेक्षा से इनमें वेद क्रम स्मरण कर्तृत्व है स्मृत है और ईश्वर तो स्वयं के द्वारा रचित पूर्वकल्प में स्वयं के द्वारा रचित वेद की अनुपूर्विका स्वयं ही स्मरण करते हैं ईश्वर को स्मरण कराने वाला कोई दूसरा नहीं होता वो स्वयंभात वेद है देवता भी ईश्वर की कृपा से स्वयं भात वेद होते हैं तो ईश्वर को कौन वेद सिखाएगा तो ईश्वरस्तु स्वकृत वेदानुपूर्व स्वयं एव स्मृत्वा तो स्वयं स्वयं ही वह स्मरण करके तथे कल्पादो ब्रह्मादिसु आविर्भावन तो ब्रह्मादि को प्रदान करते हैं और माने जाते हैं वेद के कर्ता ऐसा अपने आप कैसे स्मरण होता है पूर्वकल्प का हम लोगों को नहीं होता ईश्वर को कैसे होता है जन्म का कुछ स्मरण है भारत में थे कि अमेरिका में थे पहले या स्वर्ग से आए सीधे <laughs> पूर्व जन्म का क्या अभी भी 10-20 साल पहले का कोई स्मरण नहीं रहता है इस जन्म का भी और ईश्वर को तो एक कल्प के बाद का भी स्मरण रहता करता है महाप्रलय के बाद कैसे रहा तो इसके लिए कहते हैं जीव तो आवृत्त ज्ञान शक्ति है और ईश्वर अनावृत ज्ञान शक्ति है तो अनावृत ज्ञानवात ये ईश्वर ऐसे लगाना जो ईश्वर हैं वे अनावृत ज्ञान है और जीव का ज्ञान आवृत्त है मलिन प्रधान अविद्या उपाधि है ना उसकी जीव की और की शुद्ध सत्व प्रधान जो प्रकृति की अवस्था है माया शब्दित तो रजोगुण तमोगुण का भी प्रभाव नहीं है केवल सत्व गुण ही सत्व गुण और वह तो प्रकाशात्मक होता है विस्मरण नहीं कराता अर्जीव को विस्मरण होता है जीव की उपाधिभूत अविद्यागत सत्व में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होने से वो अवृत्त ज्ञान है ईश्वर अनावृत ज्ञान है और इसलिए क्या होता है अनावृत ज्ञान होने से कहते हैं अवर्जनीयतया तदर्थम अपी ऐसा लगाना जाना थी अत्यवर्जनीयतया अत्यवर्जनीय तया मतलब का मतलब ईश्वर का ज्ञान अवृत्त रहता ही नहीं है तो इसलिए क्या होता है कि वेदार्थ को भी ईश्वर जानते हैं लेकिन ईश्वर का वेदार्थ ज्ञान वेद की रचना में कोई उपयोगी नहीं है जैसे पौरुषेय वाक्य की रचना में उस वाक्य का अर्थ ज्ञान उपयोगी होता है कारण बनता है उसके बिना नहीं वाक्य रचना हो पाती अर्थ ज्ञान के बिना ऐसे ईश्वर को वेदार्थ ज्ञान न हो तो वेद निष्पन्न ही नहीं होगा ऐसी बात नहीं है लेकिन ईश्वर के वेद ज्ञान तथा वेदार्थ ज्ञान का कोई आवरक न होने से वेद की निष्पत्ति में उपयोगी वेद ज्ञान के तरह अनावृत वेदार्थ ज्ञान भी होने से वह वेदार्थ को भी जानते हैं लेकिन वह वेदार्थ ज्ञान वेद की रचना में उपयोगी नहीं है ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनावृत ज्ञानत्वातो तदर्थम अत्यवर्जनीयतया जानाती जानाती कह ईश्वर ईश्वर जानाती मैं तो वेदार्थ को नहीं जानेगा तो सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो पाएगी ना वो वेदार्थ का ज्ञान ही है ऐसा माना जाएगा वेद की अनुपूर्वी को तो जान रहे हैं वेदार्थ का ज्ञान नहीं है तो सर्वज्ञता कहाँ से होगी फिर तो ये माना गया ईश्वर को वेदार्थ का ज्ञान भी हो जाता है अनावृत ज्ञान होने से लेकिन वह ज्ञान अन्यथा सिद्ध है किसमें वेद के निष्पत्ति में वेद के संभव में इति अनवद्यम यानी निर्दोष अवद्य तो होता है सदोष अनवद्यम का अर्थ है निर्दोषम ये सब कुछ दोष रहित सिद्ध हुआ वेद ईश्वर की निरतिशय सर्वज्ञता अनुमान से सिद्ध हुई और वेद में अपौरुषत्व तो भी बना रहा वेद कर्तृत्व ईश्वर तो में होने पर भी वेद पौरुषय सिद्ध नहीं हुआ ये का जो भी दोष पूर्व को दिख रहे थे उन सारे दोषों से रहित निर्दोष वेद की अपौरुषता भी है और ईश्वर कार्यत्व तो भी है वेद में ईश्वर कार्यत्व तो होने पर भी अपौरुषत्व वेद का बना रहता है अब ये जो प्रथम वर्णक हैं शास्त्र यौनित्व तो अधिकरण का इसका विचार पूरा हुआ अथवा यथोक्तम ऋग्वेदादि शास्त्रम इत्यादि भाष्यवाक्य से भाष्यकार भगवान शास्त्र अधिकरण का दूसरा वर्णक प्रारंभ करते हैं प्रकारांतर से विचार करते हैं शास्त्र अधिकरण का उसका अवतरण टीका में अधुना ब्रह्मणो लक्षणानंतरम इत्यादि है इन सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे समादाय पूर्ण में ओम शांति